नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो मतबान 90.4 पॉइंट विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और विशेष मुलाकात कार्यक्रम में आप सभी जानते हैं हम लोग कुछ ख़ास लोगों से बात करते हैं और उनकी कुछ खास बातें आप तक पहुंचाते हैं तो आज के इस विशेष मुलाकात कार्यक्रम को सजाने के लिए हमारे साथ मुकुंद आचार्य जी हैं जो खास गोकुल एजुकेशन सोसाइटी से बिलोंग करते हैं और काफ़ी समय से इस फील्ड में एजुकेशन के फील्ड में वो काम कर रहे हैं तो उनसे जानेंगे उनके बारे में तो आप सभी की तरफ से मुकुंद आचार्य जी का बहुत बहुत स्वागत है विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में देखिए पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि एजुकेशन के, के बारे में जो बताऊँ मैं तो ये जो गोकुल फाउंडेशन है जी। उनके जो फाउंडर है श्री बलवंत सिंह जी राजपूत साहब वो एक ऐसी माता पिता की संतान है जो पहले से धर्मप्राण नीतिपरायण रहे हैं अभी बापू जी का तो देहांत हो गया है लेकिन माता जी अभी है और वो इतनी धर्मपरायण हैं कि अभी यहाँ लोकल गरबा मंडल जो आनंद गरबा जो बोचरा जी माता जी उनकी कुल देवी है उनका एक गरमा मंडल भी चलाती है हर साल कुछ न कुछ आयोजन धार्मिक होता ही है जैसे यज्ञ कराते हैं कोई ऐसे मतलब फंक्शन धार्मिक फंक्शन करते रहते हैं और बलवंत सिंह साहब जो है वो पहले दो दो टम विधानसभा के परिषद विधान परिषद के सभी भी रह चुके हैं और उनके सामाजिक कार्य में भी इतनी दिलचस्पी है कि आप सिद्धपुर में अगर सिद्धपुर या सिद्धपुर के आसपास कहीं भी आप उनके बारे में पूछोगे तो आपको लोग बताएंगे कि वो कितने धर्मपरायण हैं सेवापरायण हैं मैं ज़्यादा तो नहीं कहूँगा लेकिन जब से मैं उनसे उनके साथ जुड़ा हूँ तब से मुझे मालूम है कि सिद्धपुर में एक जो लोग हैंड टू माउथ मतलब कि जो जिनके पास कमाने का कोई जरिया नहीं है बूढ़े है या दिव्यांग है जो खुद कमा नहीं सकते हैं तो उनके लिए दो टाइम टिफिन सेवा भी चलाते हैं और 200 से 300 घर में ऐसा टिफिन जा रहा है अभी फिर जब बचपन में वो बिल्कुल पुअर हालत मतलब कि उनकी मदर फादर की हालत इतनी आर्थिक स्थिति कमजोर थी इतनी मजबूत नहीं थी तब वो नदी जो सरस्वती नदी जो जानी जाती है कुंवरिका के नाम से उस तट उस उसके तट पर ज़्यादातर लोग अग्नि संस्कार के लिए आसपास से ज़्यादा आते थे तो जब वो छोटे थे तब तो वो नदी के पास सिद्धनाथ सिद्धार्थनाथ महादेव का मंदिर है परिसर है उसमें वो रहते थे तब एक बार नदी में बहुत बड़ी बाढ़ आई तो उनका पूरा घर का सामान सब चला गया कुछ भी नहीं रहा था तब से वो वहीं रहते थे फिर बाद में बहुत उन्होंने माता पिता के साथ जो स्थिति में जो गुजारा किया वो मैंने सुना है देखा तो नहीं है इस खैर फिर बाद में उनके पिता जी ने एक चाय का दुकान खोला तो चाय लेके जो लोग अग्नि संस्कार के लिए आते थे उनके पास उनके पास जाते थे चाय देते थे फिर बाद में उनको लगा कि ये बारिश की ऋतु में जब लोग आते हैं अग्नि संस्कार के लिए तो कभी कभी चालू अग्निक्रिया के अंदर बारिश आ जाती है तो पूरा छोड़ के चले जाते थे लोग तो उनको ऐसा विचार आया कि भी कुछ करना चाहिए इसके लिए कुछ लोगों को लोगों को साथ मिला के भाई यहाँ एक बड़ा मुक्ति धाम जो आप देखोगे तो आपको लगेगा स्वर्ग जैसा कहते हैं मुक्ति लेकिन स्वर्ग जैसा है इतना बढ़िया बनाया है अभी उनका वहीवट भी वो देखते हैं बाकी लोगों भी रखा है काम पर और जो भी काम करते हैं वो सब लोगों के हित को ख्याल में रख के करते हैं बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही अच्छी बात आपने बताया मुझे लगता है कि हमारे सभी दोस्तों को भी अच्छा लग रहा है कि सिद्धपुर में इस तरह का काम हो रहा है और गोकुल एजुकेशन सोसाइटी के माध्यम से भी बहुत सारी चीज़ें जो है जैसे अभी मुकुंद आचार्य जी ने बताया कि उनके जो फाउंडर मेंबर हैं वो कितने धार्मिक हैं और सबके हित के लिए काम कर रहे हैं और ज़्यादातर उनका ये बर्थ प्लेस है तो यहाँ पर जो भी चीज़ें उन्होंने बचपन से देखी हैं हर व्यक्ति को उन्होंने देखा हर सिचुएशन को देखा है तो उन सिचुएशन को उन्होंने बदलने की कोशिश की है और बहुत ही अच्छा तरह से लोगों को जो सुविधा मिल सके सार्वजनिक कल्याण अर्थ उन्होंने काम किया है और यहाँ पर एजुकेशन हब ही जैसा उन्होंने बना के रखा है गोकुल का और उनके माता के नाम से ये हंसाबेन नाम से जो है ये सारे एजुकेशन जो इन इंस्टीट्यूशंस हैं वो चल रहे हैं बहुत ही अच्छी बात मुकुंद जी से हो रही है तो आइए आगे बढ़ते हैं एक और बात मैं पूछना चाहूंगा मुकुंद साहब मैं जानना चाहूँगा कि यहाँ पर जिस तरह से हम लोग एजुकेशन में आज जो एजुकेशन सिस्टम चल रहा है उसमें अभी किस तरह का चेंज होना चाहिए किस तरह का बदलाव होना चाहिए या उसमें कौन सी एक छोटी मूलभूत परिवर्तन हो जाए तो हमारा शिक्षा का स्तर बढ़ सकता है देखिए खाली एज, एजुकेशन की जगह मैं ये मानता हूँ कि साथ साथ संस्कार का भी सिंचन किया जाए अच्छे संस्कारों का सिंचन किया जाए और वो यहाँ बढ़िया तरीके से हो रहा है यहाँ सब बच्चे जितने भी यहाँ इंग्लिश मीडियम स्कूल है छोटे बच्चों के लिए गुजराती मीडियम स्कूल भी है इंजीनियरिंग स्कूल भी है नर्सिंग भी है इस तरह से शायद चौदह से पन, कॉलेज स्कूल है इधर सब बच्चे इस तरह से अच्छी तरह से पढ़ते हैं उनको अच्छे संस्कार दिए जाते हैं अच्छा सिखाया जाता है यहाँ और हमारी हमारी कोशिश रहती है जो भी बच्चे यहाँ से निकले वो अपना उज्जवल भविष्य बनाए बहुत ही अच्छी बात मुकुंद जी आपने बताया कि एजुकेशन के साथ साथ संस्कार देने का भी कार्य हो रहा है और होना भी चाहिए क्योंकि एजुकेशन के साथ साथ हम लोग जब संस्कार की बात करते मूल्यों की बात करते वैल्यूज़ की बात करते तो जीवन में एक संपूर्ण ज्ञान आ जाता है व्यक्ति के अंदर जो हम अपी से अगर बच्चों में संस्कार देने की कोशिश करते हैं तो धीरे धीरे उनके अंदर वो चारित्र निर्माण करेगा और देश के लिए और परिवार के लिए बच्चा अच्छा काम करेगा तो बहुत ही अच्छी बातें हो रहे मुकुंद जी मैं चाहूँगा कि सिद्धपुर में आप काफ़ी समय से हैं तो सिद्धपुर की कुछ इतिहासिक बातें आपके पास हो तो ज़रूर बताइए सिद्धपुर के बारे में बताया जाता है कि ये सितराज जैसी यहाँ का जो बहुत बड़ा राजा था उसने ये शहर बसाया था ज़्यादातर यहाँ ब्राह्मीण लोग ज़्यादा है और कहा जाता है इतिहास में भी लिखा है और कहा भी जाता है ये एक हज़ार उत्तर प्रदेश से यहाँ लाए गए थे यहाँ बसाए गए थे यहाँ रुद्र महाल एक ग्यारह महल, ग्यारह मंजिल की एक बिल्डिंग बनाई थी उसने उस बिल्डिंग का जो शिलानाश किया हुआ था तब ये सब भ्राह्मणों को यहाँ बुलाया गया था इसलिए उनको औदिच सहस्त्र कहा जाता है सहस्त्र की संख्या में वो लोग यहाँ आए थे फिर बाकी फिर यहाँ से आजू बाजू में शहरों में यहाँ से निकल गए अभी है सिद्धपुर में ज़्यादातर तो भ्रमीण ज़्यादा ज़्यादा है सबसे ज़्यादा भ्रमीण है और सिद्रा जैसी के नाम से ही ये नाम जुड़ा है सिद्धपुर दूसरी बात यह है कि यहाँ कपिल मुनि जैसे सिद्ध हुए थे सिद्ध पुरुष हो गए कपिल मुनि का आश्रम भी है कुंद्रम ऋषि का आश्रम भी है इसलिए सिद्धों की नगरी कहा कही जाती है इसलिए भी इसका नाम सिद्धपुर है <laughs> कुन बहुत ही अच्छी बात है, आपने बताया सिद्धपुर का इतिहास में जो बातें हैं बहुत ही रोचक बातें हैं और मुझे लगता है कि आज के परिवेश में जो बच्चे हमें सुन रहे हैं रेडियो के माध्यम से उन्हें कुछ थोड़ा सा आश्चर्यचकित लग सकता है कि ऐसे कैसे हुआ होगा तो ये चीज़ें आपने बताई बहुत अच्छी बात है और मैं चाहूँगा कि आप जैसे फिल्मी गीत हम लोग सुनते हैं हिंदी हो या फिर गुजराती हो तो आपको कौन सा एक फिल्मी गीत या पुराने गीतों में से कौन सा गीत बहुत अच्छा लगता है और क्यों अच्छा लगता है उसके बारे में बताइए फिल्मों में ज़्यादा रुचि तो रखता हूँ मैं लेकिन अभी तो कुछ कोई गीत याद नहीं आ रहा है लेकिन जहाँ तक मैंने फिल्में देखी आनंद पिक्चर जो मैं आनंद फिल्म आई थी एक राजेश खन्ना की जी, जी, तो ज़िंदगी तो ऐसी है पहेली हाय कभी तो हँसाए कभी तो रुलाए ये मुझे बहुत पसंद है तो कभी भी मैं गुनगुनाता रहता हूँ उसको <laughs> दो जिंदगी कैसी है पहेली आए कभी तो हँसाए कभी तो रुलाए जब भी देखो मन में हमारे सुख दुख सपनों से त्यागे चलाए मन में हमारे जिंदगी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 जिंदगी कैसी है बहरी कभी तो हंसाए, कभी ये रुलाए जिन्होंने सजाए यहाँ मेले सुख दुख संग संगे हे जिन्होंने सजाए यहाँ मेले सुख दुख संग संग झेले वही चुन कर हामाशी यू चल जाए अकेले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 सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए नमस्कार बहुत ही खूबसूरत गीत आपने सुना और मुकुंद आचार्य जी को बहुत ही अच्छा लगता है आनंद फिल्म एक बहुत ही यादगार फिल्म है आप सभी ने भी देखा होगा या सुना होगा उसके बारे में और इसमें जो एक अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना की जो एक डॉक्टर और पेशेंट का रिलेशनशिप उसमें बहुत ही अच्छी तरह से पिक्चराइज किया गया और ये जो गाना अभी मुकुंद साहब ने याद कराया और आप सभी ने सुना उसका आनंद उठाया है तो ये गाना भी कहीं ना कहीं हमें जीवन से जोड़ने की प्रेरणा देती है और जीवन में जो सुख दुख है वो कैसे आते जाते रहते हैं और उसमें हमें कैसे खुशी से रहना है ये सीख देता है और हर व्यक्ति के दिल को ये गाना छू जाता है क्योंकि इसके बोली कुछ ऐसे हैं तो आइए आगे, आगे बढ़ते हैं आप सुन रहे हैं रेड मोट वन नाइन्टी पर विशेष मुलाकात और हमारे साथ हैं मुकुंद आचार्य जी जिनसे बातें हो रही हैं तो मुकुंद साहब बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया है और मैं चाहूंगा कि अब वर्तमान समय को देखते हुए जो करंट सिनैरो है जो वर्तमान समय चल रहा है आजकल बहुत सारी चीज़ें जो है अनहोनी भी हो रही हैं और जो होनी चाहिए वो भी हो रही है तो ऐसे में हमें क्या सोच के किस दिशा में ज़्यादा हमारे विचारों को आगे बढ़ाना है बहुत कठिन सवाल कर दिया है <laughs> अभी एक तो मेरे हिसाब से ज़्यादातर लोग 1990 के बाद मतलब 1990 के बाद रीडिंग बहुत कम हुआ है बच्चों में युवाओं में रीडिंग बहुत कम हुआ है पहले के समय में रीडिंग बहुत था रीडिंग का एक बहुत बड़ा फायदा था लोग अच्छे विचार ले सकते थे अच्छा सोच सकते थे अच्छा काम कर सकते थे अब मोबाइल का ज़माना आ गया है अब जिसको भी देखो वो खेलता रहता है लेकिन मेरे हिसाब से रीडिंग अभी भी ज़रूरी है रीडिंग होना ही चाहिए मोदी साहब ने एक कंसेप्ट दिया था वहाँ चे गुजरात लेकिन उसको बहुत सफलता मिली नहीं क्योंकि लोगों को दिलचस्पी नहीं है अभी पढ़ने में लेकिन पढ़ना चाहिए पढ़ने से बहुत सारा माहौल चेंज हो सकता है जी बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया आशा करता हूँ हमारी सभी दोस्तों को भी ये बात कहीं ना कहीं हमारे दिल तक पहुंचती है क्योंकि वर्तमान समय में हम उन चीज़ों को जब देखते हैं और वर्तमान चीज़ों को देखते हैं तो आजकल टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा विकसित हो रहा है डिजिटल इंडिया जरूर बन रहा है लेकिन इसके साथ साथ में हम अपने जो सुकून के पल है जो क्या कहते हैं एक सोच हमारी जो है बदलती जा रही है और इंस्टेंट बनती जा रही और इंस्टेंट में कहीं ना कहीं हमारी चीज़ें हम बहुत जल्दी सब कुछ करना चाहते हैं और जल्द बाजी में कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाती है और व्यक्ति गुस्सेला बन जाता है और गुस्से में बहुत सारी चीजें नुकसान हो जाती हैं तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं हमें अगर रोकना है इन चीज़ों को तो हमें फिर से थोड़ा सा अपना जो है टाइम डिजिटल के साथ साथ रीडिंग में भी रखना है क्योंकि जितना हम किताबों को पढ़ते हैं किताबें हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं अगर हम अपने दोस्त को खो देंगे तो जीवन में अकेलापन आएगा भले आप चीज़ों के साथ जुड़ जाएंगे टेक्नोलॉजी के जो इंस्ट्रूमेंट है उनके साथ ज़रूर जुड़ जाएंगे लेकिन एक दोस्त की एक कंपेनियन जिसको कह सकते हैं वो चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे पास नहीं है और आज हमारे पास परिवार होते हुए भी हम अकेले फील करते हैं क्योंकि लोगों के साथ वो प्यार से रहने का जो सिचुएशन है वो बंदिश वो जो प्रेम वाला बंधन है वो बंधन कहीं ना कहीं ख़त्म होते जा रहे हैं और हम लोग इंडिविजुअल होकर अपने जीवन को अकेलापन तो आता ही है और उसमें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी से हम भर जाते हैं सुख सुविधा के साधन होने के बाद भी हम दुखी हो रहे हैं इसका मतलब यही है कि कहीं ना कहीं हमारी रीडिंग या हमारी सोच में बदलाव आ गया तो बहुत अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी दोस्तों को भी इस पर एक बार विचार करना चाहिए और मैं भी चाहूँगा कि आपसे रिक्वेस्ट है एक बार फिर से हम लोग उन चीज़ों को जरूर जो अच्छी चीज़ें हमसे छूट गई हैं उन चीजों को फिर से हम अपने जीवन बताया डिजिटाइजेशन के मैं खिलाफ नहीं हूँ <laughs> लेकिन किताबें बहुत अच्छे दोस्त, अच्छी दोस्त बन सकती है अभी मैं देखता हूँ कभी कभी परिवारों में परिवार के हर सभ्य के पास मोबाइल है हर कोई बैठा बैठा अपने आप में वो खेलता रहता है, है। कोई संवाद नहीं होता है संवाद परिवार में संवाद होना बिल्कुल आवश्यक है अगर संवाद नहीं है तो परिवार बिखर जाएगा इसलिए मेरा ये सबसे आपके माध्यम से गुजारिश है परिवार से जुड़े रहें बातें करें संवाद करें नहीं तो फिर बहुत बड़ी मुश्किल होगी इस चीज को गुजराती में बोली आप परिवार साथ संवाद थो जरूरी से क्योंकि परिवार साथ संवाद नहीं रहे तो एक बीजाने नजीक नहीं जाए मणस एक बीजा प्रेम घटतो जैसे, अच्छा बीजी बात के मोबाइल ना आया पा मोबाइल नी उपयोग पीजिए पैसन जो धीरज मणस में खूटी गई है वन जी टू जी थ्री जी फोर जी फाइव जी इतनी जल्दी है मतलब कि इतनी जल्दी है अभी निकालो अभी हो जाए अभी हो जाए इससे थोड़ा धीरज कम हुआ है पैसन घटा है तो आपने बताया गुस्सा गुस्से लो जाता आदमी सही है ओके okay, मुकुंद आचार्य जी बात ही अच्छी बात है आपने बताया बहुत ही अच्छा लगा आपसे बातें करते हुए और आशा करता हूँ हमारे सभी दोस्तों को जो इस वक्त रेडियो मधुबन सुन रहे हैं उन्हें भी काफ़ी अच्छी बातें सुनने को मिला आपसे और आनंद उठाया है उन्होंने शो का तो मैं फिर से एक बार वापस रिपीट करना चाहूँगा आज के इस शो के माध्यम से हमने जो भी बातें की शिदपुर का इतिहास को जाना और यहाँ पर से गोकुल के ओनर हैं उनके जीवन की कुछ बातें हमने सुनी कि किस तरह से उन्होंने बचपन में अपनी आर्थिक स्थिति उनकी बहुत कमज़ोर थी लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए सीखते गए और जब उनके पास पैसा आया तो लोगों की सेवा अर्थ उन्होंने किस तरह से उसका उपयोग किया है वो हमने सुना और साथ में लास्ट में मैसेज में ये बहुत अच्छी बात सामने आई कि हमें कहीं कही ना कहीं जो किताबें हैं जिसको हम पीछे छोड़ रहे हैं उन किताबों के साथ फिर से जोड़ना है और लोगों के साथ परिवार में बातचीत करना जरूरी है वो हम अगर शुरू करते हैं तो कहीं ना कहीं एक प्रेम वाला बंधन फिर से शुरू होगा और हमारा जीवन नेचुरल बना रहेगा तो इसी के साथ मुझे और मुकुंदाचार्य जी दी को दीजिए इजाज़त नमस्कार सलाम खम्मा गणिसा सुनते रहो मुस्कराते रहो पवित्र झरणू मुझाया करे